प्रश्नोपरिषद शकर प्रश्न क्षय ज्ञान से भावे ज्ञानाभाव इति चेत मध्यस्थ ज्ञान ज्ञ से अभिन्न है इसलिए ज्ञे के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है ऐसा माने तो न अभाव्यायूप भावोपि नित्यस्य गमाप जेयोभ्युपगम्य वैनाशिक्यतिरान नि कल सैद तद ज्ञात्मकवाद न च ज्ञानस्य न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभावन मात्र ममात्राध्यारोपे किंचन्न छिन्नम सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभाव भी गेय रूप माना गया है वैनाशिकों ने अभाव को भी गेय और नित्य स्वीकार किया है यदि ज्ञान उससे गेय से अभिन्न है तो वह उनके मत में भी नित्य मान लिया जाता है तथा उसका अभाव भी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसका अभावत्व नाम मात्र को ही रहता है वास्तव में ज्ञान का अभावत्व एवं अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता नित्य ज्ञान का केवल अभाव नाम रख देने से ही हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता अथाभावो ज्ञेयोपि सन ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत मध्यस्थ किंतु यदि अभाव ज्ञे होने पर भी ज्ञान से भिन्न माना जाए तो न तह भावे ज्ञाना सिद्धांति तब तो गेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता जेय ज्ञान वितरिक्तम न तो ज्ञान जेय व्यतिरक्त चेत मध्य परंतु जेय ही ज्ञान से भिन्न माना जाए ज्ञान जेय से भिन्न न माना जाए तो न शमात्र विशेषापत् जेयज्ञानो एककत्व चेद उभय गम्यते गम्येयम ज्ञान व्यति ज्ञान गेय्यतिर देति शब्दमात्रद्निव्यति अग्निर्न वह व्यति यद्युवगम्य जेय व्यति ज्ञान से जेयाभा ज्ञाभापत्ति सिद्धा सिद्धांती ऐसा मत कहो क्योंकि यह कथन केवल शब्द मात्र होने से इसमें कोई विशेषता नहीं है यदि तुम ज्ञान और गेय की अभिन्नता मानते हो तो गेय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान गेय से भिन्न नहीं है यह कथन उसी प्रकार केवल शब्द मात्र है जैसे यह मानना कि वन ही अग्नि से भिन्न है परंतु अग्नि वन्हीं से भिन्न नहीं है अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान गेय से व्यतिरिक्त होने के कारण गेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं माना जा सकता जेयाभाव दर्शनाद अभावो ज्ञान से चेत बद्यत परंतु गेय का अभाव हो जाने पर तो प्रतीत न होने के कारण ज्ञान का भी अभाव हो जाता है न सुसुप्ते ज्ञप्यभ्युपगम वैनाशिकभ्युपगम्यते ही सुसुप्ते ज्ञानास्तिव सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि सुसुप्ति में ज्ञापति का अस्तित्व माना गया है वैनाशिकों ने सुसुप्ति में भी विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया ही है तत्रापि ज्ञेयत्व अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य से नित चेत मध्यस्थ परंतु उस अवस्था में भी ज्ञान का ज्ञेय स्वयं अपने से ज्ञान से ही माना जाता है न भेद से सिद्धं हभाव विज्ञेय विषय से ज्ञान से अभावेय्यतिरिक्ञेयो अन्यम नहि ही तृतम इव उज्जीवि पुनरन्था कर्त शक्य वैनासीक सतैरपी सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन ज्ञान और ज्ञ का भेद सिद्ध हो ही चुका है अभाव रूप विज्ञ विषय ज्ञान अभाव रूप ज्ञे से भिन्न होने के कारण और ज्ञान की भिन्नता पहले सिद्ध हो ही चुकी है उस सिद्ध हुई बात को मृतक को पुनः जीवित करने के समान सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा नहीं कर सकते ज्ञानस्य से एवेति तदप्यन्नेन तदप्य नेति तत्पक्षेति प्रसंग चेत पूर्वपक्ष ज्ञान को किसी अन्य ज्ञे की अपेक्षा है यदि ऐसा माने तो तेरे पक्ष में वह ज्ञान किसी अन्य का ज्ञेय है और वह किसी अन्य का ऐसा मानने से अनुवस्था दोष होगा न सर्वस्य यदाहि ही सर्व ज्ञे कस्यति तदा तद्यतिर ज्ञान ज्ञानमेवे द्वितीय विभाग एव्योपगम्य वैनाशिकन तृतीय तद विषय इतनवस्थानुपत्ति सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान और गैर रूप से विभाग किया जा सकता है जबकि सब वस्तु वस्तुएँ किसी एक ही को गेय है तो उससे भिन्न उनका प्रकाशक ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है यह वैनाशिकों से उत्तर इतर मतावलंबियों ने दूसरा ही विभाग माना है इस विषय में कोई तीसरा विभाग नहीं माना गया अतः उनके मत में अनावस्था नहीं आ सकती ज्ञान से नई सर्वज्ञत्व हानि रिथति चेत पुरप। यदि ज्ञान को अपने से ही ज्ञे न माना जाएगा तो उसके सर्वज्ञत्व की हानि होगी सोपी दो सत्य वास्तुकिनि बर्मणे स्माक अनवस्था दोष से ज्ञान से जेयताभ्युपगमान अवश्यम च वैनाशिका ज्ञान जेय स्वात्मना चाविज्ञेय केवस्था निवारिदाते यह दोष भी इस वैनाशिक का ही हो सकता है हमें उसे रोकने की क्या हो सकता है अनवस्था दोष भी ज्ञान का गेयत्व तो मानने से ही है वैनाशिकों के मत में ज्ञान ज्ञ तो अवश्य ही है अतः अपना ही ज्ञय न हो सकने की कारण उसकी अनुवस्था भी अनिवार्य ही है समान एवाय दोषेत पूर्वक यह दोष तो तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही है ना न ज्ञानसिकोपत्ते सर्वदेश काल पुरुषाद्यवस्था में ज्ञान नाम नेकोपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत् अनेक धावभासत तथा चेहेदम उच्यते सिद्धांति नहीं ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो जाने के कारण हमारे मत में ऐसा कोई दोष नहीं आ सकता हम तो मानते हैं कि संपूर्ण देश काल और पुरुष आदि अवस्थाओं में जलादि में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है अतः हमारे मत में यह दोष नहीं है इसी से यहाँ यह कलाओं के प्रादुर्भाव की बात कही गई है ननु श्रुते हैवांत शरीर परिचिन्ना कुंडरव पुरुष इति पूर्वक परंतु इस तुति के अनुसार जो पुरुष कूड़े में बेर के समान इस शरीर में ही परिचिन्न है न प्राणादी कलाकार शरीरमात्र परिचिन प्राण प्राणश्रद्धा श्रद्धादीना कला कारण प्रतिपतिम शक्यात कलाकार्यवाच शरीरस्य नहीं नी पुष्कारिया कलाना कार्य सत्शरी कारण कारण अवश्य स्वस्य पुरुषम कुंड बदर विवाभ्यंतरी कुर्जात सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि पुरुष प्राणादि कलाओं का कारण है और जो शरीर मात्र से परिचिन्न होगा उसे प्राण एवं श्रद्धादि कलाओं के कारण रूप से कोई नहीं जान सकता क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही कार्य है पुरुष की कार्य रूप कलाओं का कार्य होकर शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को कूड़े में बेर के समान अपने भीतर नहीं कर सकता बीज वह सीति चेत यथा बीज बीजकार्यम वृक्षस्तम स्वकरण कारण बीज तद्वत् तदरुषम अभ्यंतरीकुआ शरीर स्वकारण करण अपीति चेत पू यदि बीज और वृक्षादि के समान ऐसा हो सकता हो तो जिस प्रकार बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्रादी फल अपने कारण के कारण बीज को अपने भीतर कर लेता है उसी प्रकार अपने कारण का कारण होने पर भी शरीर पुरुष का अपने भीतर करनेगा ऐसा माने तो न अन्यवाद सवयत्वाच दृष्टानते कारण बीजाद वृक्ष फल संतान्यन्य वीजानी कारन कारन भूता सा एव दाष्टा तो स्वण कारणभू सुरशरेभ्यरीूते बीजवृक्षादीना सवयववाच्च साधाराधेयव पुषा सवयव कला शरीर चकाश् शरीरा धारुपन्न कि मुताश कारणस्य से पुरुष से तस्मा समालो दृष्टान्त सिद्धांतें पूर्व बीज से अन्य और सावयव होने के कारण यह दृष्टांत ठीक नहीं है दृष्टान्त में कारण रूप बीज से वृक्ष के फल से ढके हुए बीज भिन्न नहीं हैं। किंतु दाष्टान्तर में तो अपने कारण का कारण रूप वही पुरुष शरीर के भीतर हुआ सुना जाता है इसके सिवा सावयव होने के कारण भी बीज और वृक्षादि में परस्पर आधार आधे भाव हो सकता है किंतु इधर पुरुष तो निरवजव है तथा कलाएं और शरीर सावजव है इससे तो शरीर आकाश आकाश का भी आधार नहीं बन सकता फिर आकाश के भी कारण स्वरूप पुरुष की तो बात ही क्या है इसलिए यह दृष्टान्त विषम है किम दृष्टानते न वचना सदती दृष्टान से क्या है श्रुति के वचन से तो ऐसा ही होना चाहिए न वचन से कारकवाद न ही वचन वस्तुनोंथाकरण व्याप्रिय कित यथाभूताने तस्माद शरीर इेतद वचनमंडलशात्योमे तिवच्च द्रष्ट्य सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वचन कुछ करने वाला नहीं है किसी वस्तु को कुछ का कुछ कर देने के लिए वचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता तो फिर वह क्या करता है वह तो ज्यों की त्यों वस्तु दिखलाने में ही प्रवृत्त होता है अतः अंत शरीर इस वचन को अंडे के भीतर आकाश इस कथन के समान ही समझना चाहिए उपलब्धि निमित्त दर्शन श्रवण मनन विज्ञादी लिंग शरीर परिचिन इव ह्युपलभ्यतेष उपलभ्यते चात उच्यते सौम्य इति न पुनराकाश कारणः बदर व शरीर पुनराकाशकार मनसापीक्षति वक्त मूढ़ोपी कि मुत प्रमाणभूता श्रुति इसके सिपलब्धि का कारण होने से भी ऐसा कहा गया है दर्शन श्रवण और मनन और विज्ञान जानना आदि लिंगों से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन सा दिखलाई देता है तथा इस शरीर में ही उसकी उपलब्धि भी होती है इसलिए कहा गया है कि हे में वह पुरुष इस शरीर के भीतर है नहीं तो आकाश का भी कारण होकर वह कूड़े में वेर के समान शरीर में परिच्छिन है ऐसी बात कहने की तो कोई मूढ़ पुरुष भी अपने मन से भी इच्छा नहीं कर सकता फिर प्रमाणभूत श्रुति की तो बात ही क्या है